नाक थी जब भी देखता था नाक कट गई जब भी देखता है नक कटे का भी साक्षी है ऐसा साक्षी होता अब उसमें एक दूसरी बात लगे कि साक्षी जो है वो जिस चीज को जहां देख रहा है वो जगह दूसरी है और देखने वाला दूसरी जगह है देखो हम यहां बैठे हैं और तुम लोगों को नीचे बैठे देख रहे हैं तो तुम नीचे बैठ के हमको ऊपर बैठे देख रहे हो हम ऊपर बैठ के तुमको नीचे बैठे देख रहे हैं तो साक्षी हुए ना सब साक्षी तुम साक्षी तुम साक्षी तुम साक्षी तुम साक्षी हजार साक्षी लाख साक्षी अरब साक्षी बोले नहीं हाँ। साक्षी एक है विघू हाँ। दुघू माने भवति, इति अस्मात्ति दिखो जिस सब होता है माने अधिष्ठान वही है यदि वो किसी शरीर में बैठ के देख रहा है तो वो शरीर जिसमें जिस ज्ञान में है जिस तत में है जो दीख रहा है वो भी उसी ज्ञान में उसी तत् में है देखो जैसे हम किसी को देखते हैं तो बाहर बैठे बैठे को नहीं देखते हैं जब वो आग के रास्ते से दिल के कमरे में आ जाता है तब हम देखते हैं या हम आख के है ना आख के झरोखे से निकल के दिखने वाले के दिल में जा के बैठ जाते हैं तब दिखते हैं असल में कोई भी दिखेगा तो दिल में आने के बाद दिखेगा यदि आँख के रास्ते वो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो है चाहे ईश्वर हो चाहे परमेश्वर हो जब मालूम पड़ेगा तो हमारे कैमरे में प्रतिबिंबित होकर मालूम पड़ेगा तो देखो हम आंख बंद करके देख रहे हैं शायद खुली आँख से देखा मुरली मनोहर पीता उम्रधारी श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारे हृदय में आ, नाचते हुए बांसुरी बजा रहे हैं तो भाई ये बांसुरी बजाने वाले कहाँ हैं वही हमारे दिल में हैं। अच्छा ये स्वामी अनंतानंद जी बैठे हैं तो कहाँ देख रहे हैं कि बाहर दरी पर का नहीं अगर दिल में ना आते हमारी आँख के रास्ते हमारे कमरे में ये तो बाहर का दरवाजा है आँख तो हमारे कमरे में ना आते तो नहीं दिखाई पड़ते वही आके दिखते हैं और ये बेदान की बड़ी मजेदार बात है वो इसको साधारण लोग समझते नहीं जानते नहीं अब देखो एक है हमारे दिल में नाचते हुए कृष्ण रंजन रंजन नूपुर बज रहे हैं, ताल पर पाँव पड़ रहे हैं, सीता अंबर रहा है बनमाला लटक रही है कुछ हिल रही है ओठों में मुस्कान है आँखों में चितर है, है? है मटक रही हैं, सब दिख रहे हैं पूरे दिख रहे हैं अब ये बताओ कि एक चैतन्य कृष्ण में रहकर नाच रहा है और एक कृष्णा अलग रह के उनको देख रहा है क्या ऐसा है सीताराम वहाँ कृष्ण का चेतन अलग नहीं है और देखने वाले का चेतन अलग नहीं है जो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य है ये वेदांत की भाषा है वही विषयावच्छिन्न चैतन्य है और कोई भी विषय अंतकरण में प्रतिबिंबित हुए बिना ज्ञात हो नहीं सकता और इन्द्रिय प्रणाली के द्वारा किसी भी विषय में व्याप्त हुए बिना हम उसको जान नहीं सकते अब भला बताओ आप क्या जानते हो ब्रह्मांड को जानते हो ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश को जानते हो अरे आपकी कल्पना में जो ब्रह्मांड है और उसमें कल्पित जो ब्रह्मा विष्णु है उनको जानते हो माने अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और ब्रह्मा विष्णु रुद्रावच्छिन्न चैतन्य एक है दो नहीं है आप अपने अंतकरण में ईश्वर की कल्पना करते हो ब्रह्मांड का निर्मा प्रकृति का स्वामी जो परमेश्वर है उसको आप कहा जानते हो अपने हृदय में जानते हो तो साक्षी चैतन्य और साक्षी चैतन्य ये क्या दो होगा ये जो आकाश का अवकाश है विस्तार है ये कहा मालूम पड़ता है आपको अरे अपने दिल में मालूम पड़ता है हो? दिल में आप एक आकाश की कल्पना करते हो और अज्ञात आकाश की कल्पना करते हो क्योंकि आकाश का ओर छोर आदि अंत आपको ज्ञात नहीं है, है? अज्ञानांधकार में एक थोड़ी सी जगह कल्पित करके कहते हो ये आकाश है तो आपके करना करणावच्छिन्न चैतन्य में और आकाशावच्छिन्न चैतन्य में अंतर कहाँ से होगा भेद कहाँ से होगा तो साक्षी विभु होता है बोला ये तो जैसे शीशे में दुनिया दिखती है ना विश्वम दर्पण दृश्य महारा नगरी तोल्यम शीशे में एक महल देख रहा है अच्छा तो महल में तो ईंट पत्थर लगे हुए हैं सीमेंट लगी हुई है वो शीशे के महल में कुछ ईंट पत्थर चुना है सीताराम अच्छा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई शीशे में है है क्या नहीं है तो कितने वर्ष में वो मकान बना है जरा उसकी उम्र तो बताइए वो शीशे में दिखने वाले मकान की ना तो मकान बाहर से उसमें घुसा है बोला बाहर से घुसा नहीं है है और ना उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई है न उम्र है न वजन है न सीसे से अलग वो कुछ है ऐसे ही महाराज आपके अंतकरण में आहा, अपनी समग्र कलाकृति को लिए हुए जो ईश्वर दिखता है जो कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं वो शीशे में दिखने वाले के समान है आप केवल उनके देखने वाले नहीं हैं बल्कि जिस पर्दे पर वो दिख रहे हैं वो पर्दा भी आप ही हैं है ना अधिष्ठान भी आप ही हैं इसको अधिष्ठान और चेतन को हम अलग भूमि में बैठे हैं आप अलग भूमि में बैठे हैं ये जो बाहर मालूम पड़ता है ये असल में भीतर की नजर से नहीं है जो चेतन है वही अधिष्ठान है जो अधिष्ठान है वही चेतन है साक्षी विभो विभो माने अधिष्ठानम विभव ही अस्मात् देखो दूसरी दर्शन तो अलग अलग होते हैं ना न्याय मत में देश भी विधु है लंबाई चौड़ाई विभु है और काल भी विघु है परंतु देश अलग चीज है काल अलग चीज है आपके ध्यान में होगा ना काल अलग देश अलग देखो रूमाल अलग चीज है इसको कितनी देर मैंने मुट्ठी में रखा ये क्या है ये काल है छोड़ दिया काल है लेकिन मुट्ठी ऊपर थी और हम रूमाल नीचे चली गई ना तो ये देश है तो रूमाल द्रव्य है, है और इसको पकड़ना छोड़ना क्रिया है और पकड़ना छोड़ने का काल है और स्थान है तो स्थान को बोलते हैं तेज उसमें लंबाई चौड़ाई होती है और काल को बोलते हैं क्रम उसमें पहले और पीछे होता है और आकाश में होती है व्यापकता आकाश में वायु वायु में तेज तेज में जल जल में पृथ्वी पृथ्वी में ये सब तो आकाश भी विभू है देश भी विभू है काल भी विभू है अब जरा देखो इन सबको अंतकरण में देखने वाला चेतन स्वरूप जो अंतकरण का साक्षी है वही अंतकरण में दिखने वालों का साक्षी है और जो अंतकरण का अधिष्ठान है वही अंतकरण में दिखने वालों का भी अधिष्ठान है आकाश कोश तनवो तनवो महान महात्मा कितना बड़ा होता है उन्हें समग्र आकाश ही उसका शरीर है ये शरीर महात्मा का शरीर नहीं है ये आकाश महात्मा का शरीर है बाबा बोलते थे इसलोक को आकाश कोश तनवो तनवो महांता तस्मिन पदे विगत चित्त लवा बसंती महात्मा लोग कहाँ निभा करते हैं बोले आकाश में उन शरीर उनका शरीर क्या है तो आकाश उनका शरीर है अब देखो सांख्य दर्शन की एक विशेषता वो आत्मा को दृष्टा को विभू मानते हैं सांख्य तो मत में आत्मा विभू है लेकिन अनेक है मार दिया ना गोली मारने लायक बात हो रही है डॉक्टर लोग गोली मारते हैं पेट में और सैनिक लोग गोली मारते हैं बाहर निशाना लगाते हैं और दार्शनिक लोग युक्ति की तर्क की गोली मारते हैं विभू भी हो और अनेक भी हो वही देश अलग देश अलग है काल अलग है आकाश अलग है ये तीनों विभू है कारणत्व न विभू है आकाश है न निराकार विभू है आकाश और लंबाई चौड़ाई के आधार रूप से देश और उम्र के आधार के रूप में काल सब विभु है पर ये आत्मा क्या है अरे भाई ये नाचने गाने की चीज नहीं है बोला बांगलिया पाँव में घुगरू और नाचने लग गए शिवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम क्या थाप करती है तबले पर तबले पर शिवोहम हम नाचता है गाँव में गंगुरु के रूप में शिवोहम बोलता है ये विद्या है विद्या इसका नाम है ब्रह्म विद्या ये मनोरंजन नहीं है इसका नाम है ब्रह्म विद्या तो द्रष्टा विभू भी है और अनेक भी है प्रतिशत हम शंकराचार्य बोलते हैं बि प्रतिशत दमे अरे मना करो मना करो मना करो ये बिल्कुल गैरवाजिब बात है अनुचित बात है ये कोई भी वस्तु विभू हो और अनेक हो ऐसा हो नहीं सकता तो देश काल आकाश तो वस्तु नहीं है वो तो ठीक है वो तो मानसिक है परंतु दृष्टा तो मानसिक नहीं है ना जिसको अनेक क्यों मानते हो ये विभू की बात समझने की है वो। तो सांख्य बाबी कहते हैं कि दृष्टा विभू हो के भी अनेक है इसका कारण है क्या कारण है कि सबके जन्म अलग अलग होते हैं सबकी मौत अलग अलग होती है, है? सबकी प्रवृत्ति निवृत्ति अलग अलग होती है, है? सबकी सबके कारण अलग अलग होते हैं, इंद्रियां अलग अलग होती हैं, सिर पीट लिया क्यों तो भाई शरीर का जन्म मरण होता है दृष्टा का जन्म मरण थोड़ी होता है तो शरीर का जन्म मरण हो और उससे दृष्टा अनेक हो जाए ये कोई जुक्ति है शरीर पैदा अलग अलग पैदा हुए ठीक है अलग अलग मरे ठीक है लेकिन अब उसमें दृष्टा अलग होने का क्या कारण है दृष्टान जन्म ना हाँ हाँ कच्छा सबके अंतकरण अलग अलग हैं, है तो सारे अलग अलग क्या बात है अंतकरण के अलग होने से दृष्टा क्यों अलग होगा तो वह सबकी प्रवृत्ति निवृत्ति दृष्टा अलग अलग नहीं हो सकता पूर्ण पहले से एक शब्द की बात आप दो तो सुनाते हैं अच्छा पंच पांच और पंचम पांचवा पांच और पांचवा पंच और पंचम च और चतुर्था सत और और छठा सप्त सप्तम सात और सातवा इन दोनों शब्दों में अंतर है कि नहीं इनके अर्थ में फर्क है कुछ कि नहीं पंच और पंचम सठ और सठ सप्त सब्ट और सप्तम अष्ट और अष्टम नव और नवम दस और दसम ये ये जो माँ प्रत्यय हुआ है ना दसम में नवम में अष्टम में सप्तम में पंचम में जो मरते हुए वो क्यों बोले इसको पूर्णार्थक बोलते हैं चार थे ये पांचवा है मान चार से बार चार को चार को भरने वाला ये पांचवा है छो भरने वाला छ को पूरा करने वाला हो छ तो है परंतु एक छह को पूरा करने वाला है पांच पहले से थे छठे ने उसको एक छा है आपने सुना होगा कि नहीं हाँ। एक बार चार आदमी घोड़े पर चढ़ के दिल्ली जा रहे थे हो उनके पीछे पीछे एक सज्जन गधे पर सवार होके जा रहे थे तो किसी ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग तो जो गधे पर बैठा था ना उसने छाती छौप के बताया हाँ ये पांचों सवार दिल्ली जा रहे हैं मन घोड़े वालों के साथ उसने अपने गधे को भी मिला दिया हो एक होता है पूरण और मन पूर्ण करने वाला और एक होता है पूर्ण तो ये जो पूर्ण है ये किसी को पूरण करने वाला नहीं है स्वयं पूर्ण है पूर्ण और पूर्ण संस्कृत में दो शब्द हैं वो ये किसी को भरने वाला नहीं है स्वयं भरपूर है पूर्णकार हुआ स्वयं भरपूर है किसी दूसरे को भरने वाला नहीं है नो। पूर्ण जैसे देखो किसी ने कहा कि रस्सी ने सांप को भर दिया है अब बोले नहीं बाबा रस्सी परिपूर्ण है इसमें सांप की कोच की सांप का मुंह की सांप की आंख की सांप का पेट है इन, इनका पूर्ण नहीं है रज्जू रज्जू ही परिपूर्ण है पूर्ण सबको सत्ता स्फूर्ति दे प्रिय पालन पूर्ण होती पीपरती यदि पूर्ण जिसकी सत्ता से दूसरे की सबकी सब सत्ता मालूम पड़ती है जिसके जिसकी चमक में दूसरे मालूम पड़ते हैं जिसकी प्रियता सब में घासती है आप बड़े अद्भुत हैं आप अपने आप पर कभी ध्यान दीजिए जब आपको क्रोध आता है तो क्या होता है तो ऐसा लगता है कि क्रोध सत्य है ऐसा लगता है कि ज्ञान के अनुकूल है मैं ठीक ठीक क्रोध कर रहा हूँ और ये भी मालूम पड़ता है कि इस क्रोध से मुझे प्रसन्नता होगी बच्चों को जरा डांटेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी तो क्रोध सच्चा मालूम पड़ता है क्रोध युक्तुक्त मालूम पड़ता है और क्रोध प्यारा लगता है उस समय कोई कहे क्या कर रहे हो रोकने वाले को डांटेंगे। ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है कि आप अपनी जगह न बैठ के क्रोध में बैठ गए तो क्रोध तो थोड़ी देर के लिए आया और सच्चा कहाँ है फिर चला जायेगा और फिर पछतावा होगा कि हाय हाय हमने क्रोध किया और फिर आप कहोगे कि ये बड़ा अप्रिय हुआ और जो मैंने उन पर क्रोध करके उनको नाराज कर दिया तो बाद में आप कहोगे कि क्रोध झूठ मूठ गया है क्रोध हमारी मूर्खता से आ गया है और क्रोध करके मैंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली आप प्रिय कर लिया ये क्यों ऐसा क्यों होता है इसको वेदांत की भाषा में क्या बोलेंगे आपका क्रोधाकार वृत्ति से तादाद में हो गया आपने अपने मैं को क्रोध के साथ मिला दिया तो आपकी सच्चाई आप तो सच्चे हैं सत्य हैं और आप ज्ञान स्वरूप हैं और आप प्यारे हैं तो आपने जब अपने आप को क्रोध मिलाया क्रोध से मिलाया तो क्रोध का क्रोध में जो गुण धर्म नहीं था वो आप वाला उसमें घुस गया इसको इतिहास बोलते हैं वो आ, और क्रोध में जो मूर्खता थी क्रोध में जो जलन थी क्रोध में जो अनित्यता थी आ, वो आपने अपने आप में मान ले इसको वेदांत की भाषा में अभ्यास बोलते हैं अभ्यास जिस समय आप अपने को जिस किसी चीज से मिला देते हैं वही आपको सच्ची लगने लगती है उसी में अकलमंदी मालूम पड़ती है उसी में सुख मालूम पड़ता है लेकिन जब आप उससे अलग कर लेंगे आप देखेंगे कि वो तो एक खोखला फूल पट्टी है एक झूठी चीज थी एक मूर्खता थी एक अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना था जब आप क्रोध से मिल गए थे ये दुनिया में बिल्कुल यही होता है वो जब आप मस्जिद तो से मिलते हैं तो मंदिर बुरा लगता है जब आप मंदिर से मिलते हैं तो मस्जिद बुरी तो लगती है जब सफेद टोपी से मिलते हैं तो लाल टोपी बुरी लगती है जब लाल टोपी से मिलते हैं तो सफेद टोपी जब खड़े चंदन से मिलते हैं तो आरा बुरा लगता है जब चंदन से मिलते हैं तो खड़ा बुरा लगता है किसी का नाम है तादात्म तो अभ्यास वेदांत में किसी का नाम है दादाशिया ध्यान आपने कहीं न कहीं अपने को मिला दिया कहीं न कहीं अपने को खो दिया कहीं न कहीं अपने को मिला दिया कहीं न कहीं अपने को खो दिया अपने आप को भूल गए और दूसरे की याद में आप अनेक नहीं हैं बाबू एक हैं पूर्ण एको मुक्त चिदक क्रिया भगवान आपने अपने को कभी चोर बनाया भले याद भूल गए होंगे क्योंकि बुरा काम करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं हो जल्दी भूल जाते हैं किसी की चोरी की है बीमा वो समय तो चोर हो ही गए थे बेईमान हो ही गए थे लेकिन उसको जल्दी भूल गए और किसी को अगर पांच रुपया दे देते हैं, हैं तो याद रखते हैं हमने इसको पांच रुपया दिया था भला ही क्योंकि आत्मा का स्वभाव जो भला है ना भला देखो किसी सत्संगी से पूछे कि तुम सो रहे हो क्या तो सो रहा होगा तब भी कहेगा नाना तयेगा वो क्योंकि निद्रा स्वाभाविक नहीं है वो तो आगंतुक है तुम तो सदा जागृत हो जित स्वरूप हो चेतन हो तो तुम निद्रा को अपने अंदर स्वीकार नहीं करोगे अगर कोई कहे एक तुमने ये बदमाशी की है बोले नहीं नहीं हमारे एक बहुत मित्र है करोड़पति तो उनको नहीं नहीं कहने की आदत है उनसे ए, हम बोले हैं गाय बहुत बढ़िया हाँ बहुत बढ़िया प्राणी है देवता है गाय के रूप में तो देवता है तो बोलेंगे नहीं नहीं स्वामी जी नहीं नहीं अच्छा उसके बाद सिर्फ बोला हाँ आप बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं ऐसे बोलते हैं किसी किसी की आदत होती है हाँ हाँ आप देखो आप क्या हो आप कभी चोर बने तो कभी साहूकार बने कभी कामी बने कभी निष्काम बने कभी छोटे बने कभी बड़े बने कभी दुखी बने कभी सुखी बने लेकिन बने और बिगड़े बना हुआ बन गया बिगड़ गया बिगड़ा हुआ बिगड़ गया बन गया लेकिन आप एक ही रहे कि नहीं आप वही एक हो जो दुनिया के मरने पर भी मरता नहीं है जो दुनिया के पैदा होने पर भी पैदा होता नहीं है आप वही एक हो जो न कभी सकाम होता है न निष्काम हाँ। जो न कभी हिंसक होता है न हिंसक जो न कभी लोभी होता है न निर्लोह जो न कभी सोता है न कभी जागता है जो न कभी विक्षित होता है और न समाजिक होता है वही एक हाँ वही एक आप है। आप न दुखी हैं न सुखी हैं न संजोगी है न वियोगी हैं आप आप जीव के त्यों हैं मानी मान बंधन में आए हो। आप अपने को वैसा मानने लगते हैं और वैसा अनुभव करने लगते हैं वेदांत वो आत्म विद्या, वो लोक विद्या नहीं हो लोक विद्या नहीं परलोक विद्या नहीं परमार्थ का निरूपण करने वाला वेदांत है ओम नमो नारायण शब्द का अर्थ है मनुष्य में भगवान नरस्य से नारम शरीर जो नर का शरीर है उसको कहेंगे नारायण तदेव यस्य यस नारायण भगवान मनुष्य के शरीर में रहता है न मानुषात श्रेष्ठ परम ही किंचित महाभारत का कहना है कि मनुष्य से बड़ा और कुछ नहीं है सबसे बड़ी चीज है ये मनुष्य अब दूसरी बात जितना आपकी समझ में पहले से बैठा हुआ है वो तो, तो है ही आप तो उसके राजा हैं धनी हैं आपकी तिजोरी में जितना माल है वो तो बात बढ़िया परंतु कमाई का तो अर्थ यह होता है ना कि जो अपने घर में नहीं है तिजोरी में नहीं है वो लेके आवे तब तो कमाई होती है ना। तो जितनी बात आपकी समझ में पहले से बैठी हुई है वो तो थे कथा वार्ता प्रवचन सत्संग का मतलब ये होना चाहिए कि जो अभी तक आपको नहीं मालूम है वो भी मालूम पड़ जाए आपके ज्ञान का खजाना बढ़े अभी है कि एक दिन में ही करोड़पति हो जाए नहीं उसके लिए धीरे धीरे काम करना पड़ता है कमाई करनी पड़ती है तो थोड़ा सत्संग थोड़ा प्रवचन थोड़ा स्वाध्याय थोड़ा चिंतन रोज करते रहना चाहिए थोड़ी देर ऐसी होनी चाहिए अपने जीवन में जिसमें हम दुनिया का काम छोड़कर बैठते हैं मैंने उस समय हमको न दुकान का काम है न मकान का काम है न झाड़ू लगाने का काम है न रुपये पैसे की चिंता है संसार की चिंता से मुक्त होकर थोड़ी देर बैठने का समय जीवन में होना चाहिए तो पहले उसकी विशेषता आपको नहीं मालूम पड़ेगी परंतु बाद में उस खाली समय में वे हीरे वे मोती वो मणि मणिमाणिक आपको सूझने लगेंगे जो वैसे दिखाई नहीं पड़ते बस अब ये संसार के चिंतन का समय नहीं है भगवान के चिंतन का समय है तो आप खाली न बैठ सके हैं तो जब करें वो संसार का काम नहीं है उसमें आपके मन में नई नई बातें आएंगी जब करना संसार का काम नहीं है तो, तो जिस परिपूर्ण परमेश्वर का आप नाम लेते हैं उसको निरावरण करने की युक्ति है एकांत में निश्चिंत होकर बैठिए और निश्चिंत न हो सके तो नाम जब जरूर कीजिए नाम नामी को खींच लेता रहो हाओ अब आपको सनातन धर्म का एक रहस्य सुनाते हैं गुट माने गुरु जिसको कान ढक के बतावे हो गु माने गुरु और धा माने ढकना गुट गूहित गुहित छिपी हुई चीज गुरु लोग का सिर पे कपड़ा डाल देते हैं कान ढके हुए कान में मंत्र फोंकते हैं और गुट है वो मंत्र गुट है आपको सनातन धर्म का मूल मंत्र है सुनाता हूँ नहीं तो भाला आप किसी ईसाई मुसलमान से पूछाइए वो सालक ग्राम की बटिया को गोली को और नर्मदा के शिवलिंग को कभी ईश्वर मानने को राजी होगा कोई भी ईसाई मुसलमान अच्छा पति परमेश्वर है इस बात को कोई मानने को तैयार होगा जो पाश्चात्य संस्कार से संस्कृत होगा वो मानने को तैयार होगा माता पिता परमेश्वर हैं ये मानने को कोई तैयार होगा अरे जन्म हुआ अमुक सन में जन्म हुआ अमुक सन में मर गए सालक ग्राम की छोटी सी बटिया ईश्वर का रहस्य अत्यंत निगूढ़ होता है और गुरुगम्य होता है ये नहीं कि अपने मन से चाहे जो पटांग सोच के बैठा लिया ईश्वर ऐसा है ऐसा है ऐसा है ईश्वर कहाँ रहता है कि सातवें आसमान में रहता है तो ये छठे पांचवें चौथे आसमान में कौन रहता है शैतान रहता है ईश्वर निराकार है तो साकार कौन है शैतान है ये बात बस जब तक आप वेदांत का रहस्य नहीं समझोगे तब तक ये दिमाग में बात लड़ती रहेगी कि ये ईश्वर है ये नहीं है ये ईश्वर नहीं है ये ईश्वर है।, तो है ये ईश्वर है ये नहीं है ये दिमाग में जब तक ये लड़ाई बनी हुई है तब तक आप समझ लेना कि आप ईश्वर के बारे में अभी आ, कुछ नहीं जानते हैं रास्ते में है कि नहीं है इसमें भी शंका है रास्ते में है कि नहीं है इसमें भी शंका है। तो गुरु ईश्वर है माता पिता ईश्वर है पति ईश्वर है बालक ईश्वर है वो सालग्राम की बठिया ईश्वर है वो नर्मदेश्वर ईश्वर है पार्थिव पूजा करते हैं कि नहीं पार्थिव पूजा माटी के शिवलिंग बनाते हैं वो मिट्टी के पार्थिव पार्थिव माने मिट्टी के एक सदाशिव और ग्यारह रुद्रल उनके आस पास और साफ आप लपेट की माटी का बनाते हो और रोज पूजा करके और फिर डाल देते हैं लेकिन वो ईश्वर है ये जो हम लोग वेदां के दान की बात करते हैं ना, ये इसलिए नहीं कि आप ईश्वर को सातवें आसमान में समझें कि निराकार समझें कि निर्गुण समझें इसलिए सुनाते हैं कि आप ईश्वर को अपने जीवन में समझें हना हमारे पति तो ईश्वर तो है ही पत्नी भी ईश्वर है परमंस रामकृष्ण ने अपनी पत्नी की ही पूजा की थी देखो तो देवता तो ईश्वर है ही हमारे सुवर भी ईश्वर है रा भगवान का अवतार हुआ कि नहीं मत्स्य भगवान का अवतार हुआ कि नहीं पूजा होती है, सिंह भगवान की पूजा होती है कोला भगवान की हर ग्रीव की पूजा होती है, है। देखो यहाँ तो भगवान महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आहा। महार बन के आए जब रामू पंत ने रामा पंत ने जब सातशाह का खजाना गरीबों में लुटा दिया था तो उनकी हुंडी चुकाने के लिए स्वयं भगवान महार बनके और चमार बनके आए और नामदेव ने कुत्ते को रोटी खिलाई कुत्ते में से प्रकट हो गए हो गधे को पानी पिलाया तो गधे में से प्रकट हो गए आप उस ईश्वर की ओर ध्यान दो तो कि अरे वेदांत की बात बड़ी ऊंची है कहाँ गप हाँकने के लिए बहुत ऊंची है दिमागी कसरत करने के लिए ऊंची है बात करने के लिए ऊंची है उसका जो अभिप्राय है सो समझो ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है माने क्या सब कुछ ईश्वर है यही उसका अर्थ होता है नीलिमा आकाश नहीं है ये विवेक करने के लिए ठीक है परंतु आकाश ही नीलिमा है ये नीलिमा आकाश से जुदा नहीं है तभी आपको सोत बैठक पड़े उठाने कहे कबीर हम वही ठिकाने सर्वात्मबोध हो गई तब जब आपको ब्रह्मात्म बोध होगा तब सर्वात्मबोध हो जाएगा ये दुनिया के सब मजाकों से विलक्षण है ये न बौद्ध है न जैन है न ईसाई है न मुसलमान है न यहूदी है न पारसी है आर्य समाजी है न ब्रह्म समाजी है ये है सनातन धर्म का निगुट राष्ट्र नहीं तो सबके गुरु अलग अलग भगवान कहते होंगे बताओ है तो इसकी युक्ति सब पति अलग अलग परमेश्वर कैसे होंगे सब माता पिता अलग अलग परमेश्वर कैसे होंगे है इसकी कोई युक्ति बस मछली कछुआ सुअर घोड़ा शेत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भगवान के रूप कैसे होंगे भूमिका पर सनातन धर्म की मर्यादाएं स्थित हैं उनका मूल क्या है उनका मूल है पूर्ण आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त क्रिय सारी साधनाओं का धर्मों का देखो हमने तो भाई पूजा करवाई है बोला हमने गुरु का काम पुरोज का काम किया है तो किसी के घर पूजा करवाने जाते तो गोबर की गौरी बनाते उसके सिर पर रुई रखते उस पर रोली कुमकुम चढ़ाते सुपारी में रक्षा लपेट के प्रजापति तो बनाते गोबर की गौरी सुपारी के गणेश हमने बना के बहुत पूजा करवाई पर उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी देखो परमेश्वर तो सब है आप इस बात को ध्यान में लो परंतु हमारे हृदय में परमेश्वर बुद्धि नहीं है कमी जो है ना, वो बुद्धि की है माने ईश्वर तो है सब परंतु हमारी समझ जो है आ, समझ अधूरी है ईश्वर अधूरा नहीं है वेदांत है हो वेदांत अगर ये बात आपकी समझ